सुबालोपनिषद अथनमपक्ष भगवस्व संप्रतिषिता रतललोकेशीतिवाच कस्मिन्तलोकोका ओता से प्रोता से भुर्लोकेतिवाच कस्म भुर्लोका ओतास्य से प्रोताेतिवर्लोके स्वीति कस्म भुवर्लोका ओतास प्रोतास्येति सुवरलोके ओता स्वीति कस्म सुलोका सुवरलोका ओतास प्रोतास्येति महरलोके स्वीति कस्म महर्लोका महरलोका ओतास प्रोतास्येति जनोलोके स्वीति होवाच कस्म जनोलोका ओतास प्रोतास्येति तपोलोके स्वीति होवाच कस्म तपोलोकाताश प्रोता सत्यलोके स्वीति कस्लोका ओतास प्रोता से प्रजापतिलोके स्वीति होवाच कस्म प्रजापतिलोका ओताश प्रोता से ब्रह्मलोक स्वीति होवाच कस्म ब्रह्मलोका लोका ओताश सर्वलोका सेलोका आत्म मड़ बाद पुनः मुनि ने घोरांग रस से प्रश्न किया हे भगवन किसमें सभी प्रतिष्ठित है तदन न उन घोरांगी रस ने कहना प्रारंभ किया कि रसातल के लोकों में सभी कुछ रहता है यह रसातल का लोक किसमें स्थित है तब उन्होंने कहा कि यह भूलोक में स्थित है यह भूलोक किसमें स्थित है उन्होंने कहा यह भूअलोक में प्रतिष्ठित है यह भूअलोक किसमें ओतप्रोत है तब उन्होंने बताया yeah. कि यह स्वर लोक में स्थित है यह स्वर स्वरलोक किसमे ओतप्रोत है उन्होंने उत्तर दिया कि यह महर लोक में प्रतिष्ठित है यह महरलोक किसमें ओतप्रोत है उत्तर यह जनोलोक में प्रतिष्ठित है इस प्रकार उन ऋषि ने पुनः कहा यह जनलोक किसमें ओतप्रोत है उत्तर यह तपोलोक में स्थित है ऐसा उन्होंने कहा प्रश्न यह तपोलोक किसमें ओत्प्रोत है उन्होंने कहा कि यह सत्यलोक में स्थित है यह सत्यलोक किसमें ओत्प्रोत है यह प्रजापति लोक में तो प्रतिष्ठित है ऐसा उन्होंने कहा यह प्रजापति लोक किसमें ओत्प्रोत है यह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित है ऐसा उन्होंने बताया यह ब्रह्म लोक किसमें ओत्प्रोत है यह अन्य किसी में ओतप्रोत नहीं है समस्त लोग स्वरूप परब्रह्म में माला के दानों की भांति ओतप्रोत है इस प्रकार उन्होंने कहा एवेतान लोकानात्में प्रतिष्ठिता वेदात्म सी के निर्वाणाशासन मिटि वेदानुशासन मि वेदाशासनम जो पुरुष इन सभी लोकों की आत्मा में ही स्थित रहता है वह तो आत्मस्वरूप ही हो जाता है इस तरह यह निर्माण अर्थात मोक्ष विषय का अनुशासन है यही वेद की शिक्षा है एवं यही वेद की आज्ञा है एक प्रपक्ष यम विज्ञान घन उद्रमसन कतर दृ स्थान मृत्यापका क्रामती तस्मै सहोवाच हृदय मध्ये लोहित मांसपिंडम यस्म तद्दर पुंडरीकमदीवाली कदाकसी तस्मे समुद्र समुद्र से मध्ये कॉशस्तस्म नाड़ो नमेच्छा पुनर्भवती त्र पुण्यन पुण्य लोकम पापेन पापमेखयास्मती तद भी संपद्यते अनर्भव कोशम भिनत्कोश्वा शीर्षक भिनत्ती तीर्थकृथ्वीं भिनत्ती पृथ्वी भित्नपो भी तेजो भिनत् तेजो भी वायुँ भिनते वायुँ भि आकाशन आकाश भि मनो भिनत्ते मनो भि भूतान भूता महानत्ते महाँ भिन व्यक्त भि क्षर भिनत्क्षर भि मृत्युम भिनत्ते भिनत्त मृत्यु परते एक पर निर्वाण निर्वाणानुशासन मिद वेदानुशासनमिति मिदानुशासनम इसके बाद रैक् मुनि ने पुनः प्रश्न किया हे hey भगवान यह विज्ञान घन आत्मा जब शरीर से उत्क्रमण करता है तब किस जगह का परित्याग करके किस रास्ते से बाहर की ओर प्रस्थान करता है यह सुनकर घोरांग रस ने कहना प्रारंभ किया कि हृदय के मध्य भाग में मांस का लाल पिंड स्थित है उस पिंड में चंद्रमा के द्वारा विकसित होने वाले कमलिनु पुष्प की भांति शुभ्र श्वेत एक सूक्षमाति सूक्ष्म कमल विद्यमान है उस सूक्ष्म कमल का विभिन्न तरह से विकास हुआ है उसके मध्य में समुद्र स्थित है इस समुद्र के बीच में कोष अर्थात स्थान विशेष स्थित है <Sapartcause> उसमें चार प्रकार की नाड़ियाँ रमा अरमा इच्छा एवं अपुनर्भवा है इसमें से रमा नाड़ी पुण्य पुण्यकृत्यों के माध्यम से पुण्य लोक में ले जाती है अरमा नाड़ी पापकृत्य के द्वारा पर पाप लोक में ले जाती है इच्छा नाड़ी के द्वारा जिसको याद किया जाता है उसको प्राप्त किया जाता है तथा अपुर्नर्भवा नाड़ी के द्वारा हृदय के मध्य में स्थित कोष को खोला जाता है कोश को खोलकर मस्तक के शीर्ष ब्रह्मरंध्र को खोला जाता है मस्तक के शीर्ष को खोलकर पृथ्वी का भेदन करता है पृथ्वी का भेदन करने के पश्चात जल का भेदन करता है जल का भेदन करने के बाद तेज प्रकाश को भेदता है तेज का भेदन करने के पश्चात वायु का भेदन करता है वायु को भेदकर आकाश को भेदता है आकाश को भेद मन का भेदन करता है मन को भेद कर अहंकार का भेदन करता है अहंकार का भेदन करने के पश्चात वह महत का भेदन करता है महतत्व को भेद कर प्रकृति को भेदता है प्रकृति का भेदन करने के पश्चात वह अक्षर का भेदन करता है अक्षर का भेदन करने के बाद वह मृत्यु का भेदन करता है और वह मृत्यु परमादिदेव परमात्मा में ही एक रूप रहती है इस एक काकार के पश्चात सत असत तथा सद सत आदि कुछ भी नहीं रहता इस प्रकार से यह निर्माण मोक्ष का अनुशासन है और यही वेद का अनुशासन है वेद की आज्ञा है द्वाद खंड ओं नारायण द्वा अन्न मागतम ब्रह्मलोके महासंवर्तके पुनः महासंवर्तक पक्व पुनः पक्व द्रव्यादि पुनः पक्म पर्योषित अचित्सिप्त अश्लीचेत नारायण के द्वारा अन्न का आगमन हुआ है वह अन्न महासंवर्तक अर्थात प्रलय काल में ब्रह्म के लोक में पका है इसके बाद वह आदित्य कालाग्नि में पका है और इसके पश्चात वह क्रब्यादि कल्याण आवास आवास्याथाग्नि में पका है पुनः प्राणियों के द्वारा खाए जाने पर जठनाग्नि में पका है इस गीले बासी अन्न को सन्यासी कभी न खाए अपितु तो पवित्र अयाचित बिना मांगे हुए असंकल्पित किसी घर विशेष से संकल्प पूर्वक न लेना भिक्षा में प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करे इस तरह से सन्यासी को किसी से भी अन्न की याचना नहीं करनी चाहिए तयोदश खंडह बाल्य स्वे बालस्वभा संगो निर्वध्यो मौन पांडि निवधिकार तयोपलत कल्युक्त निगमनम प्रजापति महत्पद्वा वृक्षमूल वसेतलोचहाय एकाकी सधिस्थ आत्मकाम आमो निष्कावो जीर्ण हस्ति सिंह दंसे मसके लकुले तरपराक्षसगंधर्भ मृत्यो रूप विधि न बिभेति कतच्चे दृक्षमी ष्ठा से छिद्यमी न कुप्येत न कंपेतोल पलिवे छिध्यमी न कुप्येत न कंपेताकाशमी छिज्यमी न कप्येत न कंपेत सत्य नितिष्ठा से सत्यो यम आत्मा ज्ञानी के लिए बाल काल में ही सदैव बने रहने की कामना करना बालकों जैसे वाला असंग आसक्ति रहित रहना एवं निर्वद्य बिना दोष के रहना मौन रहना तथा पांडित्य को प्राप्त करना अवधि रहित वर्णाश्रम आदि से परे रहने वाले अधिकार को प्राप्त करना यही अंतिम कैवल्य स्थिति बतलाई गई है प्रजापति ने कहा कि श्रेष्ठ पद को जान लेने के बाद वृक्षों के नीचे निवास करना जीर्ण वस्त्रों को धारण करना किसी की भी सहायता न प्राप्त करना तथा एकाकी ही समाधि अवस्था में लीन रहना चाहिए इस तरह से पुरुष आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाला पूर्ण काम एवं कामनाओं से रहित होता है उस पुरुष की समस्त इच्छाएँ जीर्ण शीर्ण हो जाती है फिर पुरुष हाथी सिंह डाश मच्छर नेवला सर्प राक्षस या गंधर्व आदि में मृत्यु का रूप समझकर किसी से भी भयभीत नहीं होता वृक्ष की भांति स्थिर रहते ही कामना करता रहता है उसे यदि कोई काट कर नष्ट कर दे तब भी वह क्रोध रहित रहता है कंपायमान नहीं होता कमल की तरह निर्लिप्त रहना चाहता है अस्त्र शस्त्र आदि से छेदा भी जाए तब भी क्रोधित न हो अपनी जगह पर स्थित रहकर आकाश की तरह से वह निर्लिप्त रहना चाहता है छिन्न भिन्न कर देने पर भी क्रोधित न हो कंपित न हो सदैव सत्य के प्रति आरूढ़ रहना चाहता है यही आत्मा का सत्य रूप है सर्वेषावंधा पृथ्वी हृदय सर्वेशाव रता आपो हृदय सर्वेशाव रूपाण तेजो हृदय सर्वम स्पर्शा वायु हृदय शब्द आकाशम हृदय सर्वतीम व्यक्त हृदय सर्व साम मृत्युृद मृत्युर्भपरे दिवतीती परस्त्राण सत्सन्न सदा समस्त गंधों का का पृथ्वी है, सभी तरह के रसों का जल है समस्त रूपों का हृदय तेज अर्थात प्रकाश है सभी स्पर्शों का हृदय वायु है सभी प्रकार के शब्दों का हृदय आकाश है समस्त गतियों का हृदय अव्यक्त प्रकृति है सभी तरह के सत्वों प्राणियों का हृदय मृत्यु है तथा वह मृत्यु परमादिदेव परमात्म तत्व में एक रूप होकर रहता है इसके बाद न सत है न असत है और न ही सदसत है इस तरह यह मोक्ष का उपदेश है यही वेदों की शिक्षा है वेदों का अनुशासन है